श्रीमद्भागवत महापुराण ष स्कंध अथ तृतीयो ध्या यम और यम दूतों का संवाद राज्य दभटोपवर्णित प्रत्याम तान् प्रतिधर्मराज एवं हता वसेजनो नैशिकैर्यसेनों राजा परीक्षित ने पूछा भगवन देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया जब उनके दूतों ने यमराजपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत का सुनाया तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा यम से देवस्या न दंडभंग नर्षे श्रुत पूर्व आशीत ृषतिलोक संशयम नहीं तो निश्चित हम ऋषिभर मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो भगवान इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसा मेरा निश्चय है श्री शोकुवाचन भगवत पुरुष जी ने कहा जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया तब उन लोगों ने संयमनी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया यमदूताउ अतिसंती साो जीवलोक वै प्रभो दैविध्यम कुरत कर्म फलाभिव्यक्ति तब एम दूतों ने कहा प्रभो संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं यदिश्वर बहवो लोके सा दंडधारिण कश्यता नाह कश्य मृत्युश्चा मृतमे वाम यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी किंतु शास्त्री बहुत्व बहुनामपि कर्मिणा शास्त्री तम उपचारों ही यथा मंडलवर्तीना संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं अतस्तमेको भूता नाम से स्वराणाम अधीश्वर शास्त्राधंड शुभावे इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधर हैं आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक दंड शासक हैं सिद्ध आज्ञाते प्रलंभिताम प्रभु अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी किंतु इस समय चार अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है योमचन प्रभु आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें प्रभो बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे श्री शुकुवाच प्रेव कहते हैं जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा यम उवाचम परो मदन्यो जगतुत ओतम प्रोतम पटवद्योतव्य वसे चलोक जब राज ने कहा दूतों मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं उन्होंने इस संसार जगत को नथी हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है यो नाम जनजायाम बधनाती तंथ्याव धाम यस्मे बलिता इमे नाम कर्म निबद्ध बद्धा चकिता वह मेरे प्यारे दूतों जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है इस प्रकार सारे जीव नाम एवं रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं अहम महेंद्रो नृति प्रचेता सोमोरीश पवलोर्कोविंच आदित्य विश्व बसोथ साध्या मणारुद्रगणा स अन्य च ये विश्वर्मरेशा यस्य न भृगवादृषर तमस्कार यसे ही मैं इंद्र नूत वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा बारहो आदित्य विश्व देवता आठों वसु मरुत सिद्ध साध्य रुद्र रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब, सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते तब दूसरों की तो बात ही क्या है यम वी नगो भीर्मनसा हृदय विचक्ष भी तो भी थे आत्मा अंतर हृदय चक्ष जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते वैसे ही अंतकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय मन प्राण हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता हरेरधी शुतु परस्य मायाधिपतिर्महात्म प्रायेण दूता वै मनोहराह चरंतद्रूप गुण स्वभाह वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं उन्हें मायापति पुरुषोत्तम के दूध, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं विष्णु भगवान के जित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है ये भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से मुझ से और अग्नि आदि सभ्य पत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं धर्मंतु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुर्षि हो ना देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या उत्याधर चारणादय स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्ध गण ही ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं स्वयं भुरनारद शु कुमार कपिलो मन हो प्रहलाद हो जनकोर भीष्मयासुकिय द्वादीते धर्म भागवतम भटा शुद्धम दुर्बोधमृतम श्रुते भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है उसे जानना बहुत ही कठिन है जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है दू तो भगवत धर्म का रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते हैं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद भगवान शंकर सनत कुमार कपिलदेव, देव स्वयंभू मनु प्रहलाद जनक सुखदेव जी और मैं धर्मराज स्मृत भक्ति योगो भगवती तम ग्रहणाद इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले नामोच्चारण महात्म हरे पश्यत मृत्युपाशाद तो भगवान के अजामिलोच्चारण की महिमा तो देखो अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु से छुटकारा पा गया एवथ निर्भर आय भगवतो गुण नाम, नाम जदजामिलोपि भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय से से अपने पुत्र का नाम नारायण किया। इस नामा ही ही उसके सारे पाप तो छिन हो हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी गई। महाजनो देव्यालम तय जडी मधुपुर वैतालिके महति कर्मी युद्धमान बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा उस सुगम सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते यह कितने खेत की बात है एवं सुधियो सुध्यो भगवंत्यनते सर्वात्म विदधते खल फावे नंडमर्थ यद्यमीषा सत्तकम तदपी हंति बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं परंतु यदि वस कोई पाप बन भी तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है परगीता पवित्र ये साधव समृद भगवत प्रपन्ना नैसाम व्यय नया प्रभुवामधन्य जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं मेरे दूतों भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत भटकना उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हमें हम है और न साक्षात काल में ही है न भयम असतो विमुखा मुकुंद पादारविंद मकरंद साद्रम निष्किमहस कुल्ञ जुष्टा गृह निर्यवर्तमी बद्धतृष्णा बड़े बड़े परमहंस दिव्यरस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पाधार बिंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं उन्हें को मेरे पास बार बार लाया करो जेह्वा नक्ते भगवद गुणनामधेयम चेत न स्मृति तचरणारिंदम कृष्णा जलो नमती ये कदापि तान्व ध्व असतोष्ण कृत्यान जिनके जेब भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों को चिंतन नहीं करता और जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता उन भगवत सेवा सेवाभिमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो सक्षम्यताम स भगवान पुरुष नारायण स्वुरषेय सत्तम नाम महो न मिधुषा रचितांजलिनाम शांति यथ नम पुरुषा भूमे आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है यह मेरा ही अपराध है पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांध कर सदा उत्सुक रहते हैं अतः परम महिमावृत भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे मैं उन सर्वामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ तस्मा संकर्तनम विष्णो जगन्मंगलम मंगसा महताम कौरभ्य विद्य कांति कनिष्कृतिम सुखदेव जी कहते हैं परिचित इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए इससे से संसार का कल्याण हो सकता है शनताम गृहताम विरजान युद्धा माली हरे मोह यथा या भक्त्या शुद्धो न आत्मा व्रता जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपा चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं उनके हृदय में प्रेम में भक्ति का उदय हो जाता है उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती कृष्णांगी पद्म न पुनर्विशिष्ट माजा गुणेश्वर ते विजना अन्यस्तु का मत आत्मज प्रमाष्टू निर्मयत एव रज पुनः जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है वह स्वभाव से ही माया के में दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं इतम स्वरति गतिथम भगवन्महितम संस्मृत्यविस्मृत हो यमकिनकर हस्ते नैवाच्युताश्रयजनम पतिसंकमाना दशम जब्यति ततः प्रभृति स्मराजन परिच्छित जब, जब यम दूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश के आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखते भी नहीं देखने में भी डरते हैं इतिहास भगवान कुंभ संभव कथया आसीनो हरिमरचयन प्रिय प्रेखित यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था ये श्रीमद्भागवते महाप्रणे पार हिंसा सीतायां ष्टिस्कंधे यमपुरवा तृतीय